इसमें, एक भाई ने खत्म इसमें लिखा है कि वो वो जो मैंने कल कहा था कि पाकिस्तान पांच हजार से जाने का शुरू करें लेकिन मैंने तो उसमें ये कहा था कि मैं थोड़ी तजवीज करूंगा निश्चय हो जाए मैं सब देख लू की जो भाइयों ने कहा वो ठीक है या नहीं है तब तो हो सकता है ये भाई तो कहते हैं कि तो अभी जाना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ तो बस सब लूट पाट ही चल रही है और जो आते हैं उनको न कोई ढाँकने का मिलता है न पेट भर खाने का मिलता है वो सब है है तो मैं जानता हूँ क्योंकि ये इतना सख्त काम हो गया है कि सब चीज़ को वो पहुँच नहीं सकते हैं और तो किसी को बता ही नहीं कि होने लगा था लेकिन इससे कोई थोड़ा भाग सकता है आखिर में जितनी तजवीज़ कर सकते हैं वो तो कर रहे हैं ऐसा मेरा ख्याल है लेकिन बातें यह है कि मैं खुद तैयार नहीं हुआ किसी को भेजने के लिए ऐसे में किसी को नहीं कह सकता हूँ कि अच्छा आप जाओ वहाँ रह जाते जो दूसरी बात थी लेकिन आ गए हैं तो अभी तो ठीक ठाक सब हो जाए तभी जा सकते हैं मुझको अच्छा लगता है कि भाई अपनी तैयारी में रहें जितनी जल्दी से कर सकता हूँ अगर जाने का होगा तो, तो मैं करना चाहता हूँ ये तो हुआ अभी मैंने कहा था जो वो वो जो कुरान शरीफ में पढ़ा जाता है उसका तर्जुमा मैं आपको सुना दूंगा तो वो तुम्हें उसका शार तो बता दिया था अब मेरे पास यहाँ तर्जुमा भी पड़ा है तो उसमें ये है कि मैं अल्लाह की शरण लेता हूँ और वो भी शैतान जो पापात्मा है उनसे बचने के कारण और पीछे कहता है शुरू करता हूं ईश्वर के नाम से ही जो कुछ भी मैं करू उसमें और तुम क्योंकि वो सब कुछ बख्शनार है तो रहीम और रहमान आ जाता है ना और दयालु भी वो ही है और, और पीछे वो तो रहीम वो पीछे अल्लाह एक है अल्लाह वो वो मुख्यार है और वो सब ऐसे ही हैं है और जन्म ना, और जन्म आप आप डेटा नहीं है अभी जन्म डेटा नहीं है तो नहीं है वो ठीक नहीं है किसी का बेटा नहीं है उसका कोई बेटा नहीं है वो ठीक है ना बाकी ये जो है वो गलत है के जन्म डेटा नहीं है क्या सबको जन्म वही देने वाला तो वो है लेकिन वो, वो यहाँ गलत तर्जुमा हुआ है और उसके बरोबरी को तो वो है ही नहीं वो तो अकेला है उसके बाद तो हम तो कहते हैं ना कि निरंजन और निराकार है और उसको तो गुण का भी आघार है तो वो कोई दूसरे के तो गुण का आकार तो बन नहीं सकते ऐसी चीज इसमें है बस ये है अभी मेरे पास चार पाँच चीज मैंने याद तो रखी थी कहा नहीं जानता हूँ क्योंकि उन्हीं मुसलमान ने शिकायत की थी वही लिखते है की ऐसा कुछ हुआ नहीं है जो हुआ है उसमें भी तो कांग्रेस वालों ने बड़ी मदद की वो मिटाने के लिए इसलिए तो हम तो यहाँ आराम से पड़े हैं वो सब जगह से आया लेकिन अभी वो एक तो ब्रह्मदेश से आता है ऐसा खत और एक कुछ मुंबई से है मेरा चाहते और दोनों में कोई दश तो नहीं है तो लश्कत नहीं है वो उसका जवाब नहीं मैं उनको कहाँ कहाँ से लूँ और पीछे उसमें तो ठीक है, है। अच्छा तुम्हारे तो कुछ करना ही नहीं है और गोलमाल करते, है। तो करते हैं तो गोलमाल करता हूँ क्या करता हूँ वो तो जो जानते हो जानने वाले हैं लेकिन वो कहते हैं तो मैं तो आपको नहीं कह दूंगा कि वो जो इनामे नाम नहीं देते हैं और लिखते हैं उसको जवाब क्या देना था और वही चीज जो कहते हैं कि नहीं हुआ है वही चीज को दो तो सब हुआ ही है ई है तो पीछे उसको नाम देना चाहिए ठाम देना चाहिए बताना चाहिए तो मैं तो उसकी तहकीकात करने के लिए कह दूंगा तहकीका करना कोई मेरे हाथों में तो है नहीं आपको मत को कहूंगा कि इसकी तहकीकात करो ये कौन सी बात है कि आप, आप बस ऐसे ही बेचे रहें और लोग ऐसा कहते रहें ऐसी बात है और जो अजमेर के बारे में है तो अजमेर के बारे में भी वो मुझको अभी कुछ हिंदुओं का खत है जो तुमने कहा है ऐसे नहीं हुआ है और हुआ तो है सही लेकिन उसमें हिंदुओं के तरफ से शुरू नहीं हुआ है शुरू हुआ है तो मुसलमानों के तरफ से हुआ और पिछले से चलता ही आया है ऐसे ही वो ऐसा कहते हैं तो मुझको ऐसा तो लगा कि मैं आपको कह तो दू के ऐसा पक्ष भी एक पड़ा है जो कहने वाले है ईश्वर ही जानता है कि उसमें सही तो क्या है क्योंकि मेरे पास तो कोई आई नहीं है चीज़ अखबारों में आई और वो तो हमारे मानते हैं वही अखबार वो चीज़ थी वो, चीज वो मैंने आपको दौरा कर बताई और पीछे दूसरों ने मेरे पास जो कहा कि यहाँ हो रहा है तो क्या है तो मैंने तो बताया कि ऐसी चीज़ हम करते रहें तो पीछे यहाँ की हुकूमत है उसको हम कायम नहीं रख सकेंगे यही बेटा ने कठा और पीछे एक भाई लिखते हैं कि सोमनाथ मंदिर के लिए जो पैसे निकलते हैं तो उसमें सरदार ने कह दिया कि वो पैसे तो सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्वार तो जरूर करेंगे लेकिन उसमें वो वो जूनागढ़ की तिजोरी में से या तो यहाँ जो हुकूमत की तिजोरी से उसमें से पैसे नहीं निकलेंगे ठीक बात है मुझको तो ऐसा लगता है लेकिन वो कहते हैं क्यों नहीं निकले वो उसके लिए तो हो गया है तो पीछे हमारे टीचर में से निकालना चाहिए अगर ऐसे निकालें तो भाई सबके लिए निकालना पड़े तो वो तो बड़ी बात हो जाती है तो लेकिन मैंने सोचा कि इस बारे में कहते रहूँगा और पीछे जो जो कलकत्ते में हुल्लर हो गया उसके अभी तो काफी चीजें आ गई है इसमें अखबारों में तो उस पर से लगता है कि वो एक हमारे यहाँ वायुमंडल पैदा हो गया है कि किसी न किसी तरह से हम हुनर से कुछ ले सकेंगे ये एक खतरनाक बात है मैंने तो कभी वो सिखाया ही नहीं है तीस वर्ष तक हमने लड़ाई चलाई ये अंग्रेजी सल्तनत के सामने तो वो तो ठंडी ताकत की लड़ाई थी किसी को मारपीट करने की नहीं थी वो उनको उनके पास से जबरन कोई छीनने की बात नहीं थी लेकिन यहाँ तो अभी हमारी हक पड़ी है वो बंगाल की हकूमत वो तो हमारी है उसमें जो भरे हैं, वो कांग्रेस में पड़े हैं वो गलती करते हैं ऐसा मानो मैं तो जानता ही नहीं हूं कि उन्होंने क्या गलती की है लेकिन गलती की है तो उस पर जबरदस्ती क्या करना था और जबरदस्ती भी कैसे वे सना तरीके तरीके से सब अखबार में से वही चीज आती है पहले तो मैं खामोश रहा लेकिन जब देखता हूँ कि में यही चीज आती है कि इस तरह से हुआ है तो मैं तो आपके सामने निचोड़ रखता हूँ कि इस तरह से और उसमें उसमें वो विद्यार्थीगण भी है तो अच्छे लिखे पड़े हैं ऐसा है उनका ये तो मार्ग नहीं हो सकता है कि असेंबली में जो मेम्बर जाना चाहते हैं तो उसको रोक और हर जगह से जितने दरवाजे वो सब दरवाजों को रोक लेना दरवाजे को रोक लिया इतना ही नहीं लेकिन भीतर चला भी जाना है मुझको ऐसा लगता है कि तो ये कोई इस तरह से हम अपनी हुकूमत चलाने वाले नहीं है और इस तरह से उनको मजबूर करना कि नहीं ये जो तुम करना चाहते हैं वो वो वो कानून न करो कानून क्या है कानून तो यही है और वो तो वहाँ लाते हैं कानून असम्बली में कि जो तूफान वगैरह करते हैं तो उनके लिए जो करना चाहिए वो करेंगे ही कानून है ऐसा है लेकिन कुछ भी हो बड्डा कानून है ऐसा मान लो तो भी मैं कहूंगा कि हम जब अपनी हुकूमत हो जाती है तो उसके सामने जो बान इलाज होते हैं वो इलाज हम कर सकते हैं लेकिन कोई इस तरह से तूफान नहीं कर सकते तूफान तो जब मैंने ये भी नहीं सिखाया कि अंग्रेजों के सामने तूफान करके कुछ दो तो जैसा जब हो जाता था तो मैं डांटता था उपवास भी कर लेता था अब भी हमारी ही हुकूमत है और वो चला रही है काम तो उसका काम में इस तरीके से रोरा डालना और काम सारा का सारा रोक लेना एक बिल करते हैं इसके लिए सब काम को मकूफ कर लेना और पीछे पीछे उसको तो सिपाही जाते हैं और सिपाही डंडा चलाते हैं या तो गोली चल गोली चलाई तो गोली की पीछे शिकायत करना डंडा चलावे तो उसकी शिकायत करना टीयर गैस लगावे तो उसकी शिकायत करना वो दो चीज़ नहीं हो सकती है हम तूफान करें और तूफान की सजा भी हमको नहीं मिले ऐसा तो कोई आज़ादी का अर्थ हो ही नहीं सकता है। हमारे बा काम करना और बाानून जितनी चीज़ हम ले सकते हैं वो लेने की जितनी कोशिश हो सकती है करना लोगों को समझाना अखबारों को लिखना वो हमारी पार्लियामेंट बन गई है वहाँ लिखो वहाँ की पार्लियामेंट कुछ नहीं करते तो यहाँ जो जो मरकजी हुकूमत है उसको लिखो उसके पास से मांगो ऐसे सब हमारे पास सामान पड़ा है और ये सामान निकम्मा है ऐसा भी कोई साबित नहीं कर सकते हैं। तीन महीने में क्या साबित करना था तीन महीने के हम तो बालक हैं तीन महीने की हम तो हमारी आज़ादी उसमें सब कुछ संपूर्ण हो गई ऐसे हम कैसे बता सकते हैं इसलिए मैं तो नम्रता से जो वहाँ गोलमाल कर रहे हैं उसको कहूँगा क्योंकि उसमें कोई कोई गुंडा लोग ही पड़े हैं ऐसा नहीं है या तो अनपढ़ लोग पड़े हैं ऐसा नहीं है दिखे पड़े लोग पड़े हैं और ये इस तरह से करते हैं और इस तरह से मानो कि सब जितनी हुकूमत है उसके लिए करें तो हिंदुस्तान का कारोबार बिल्कुल रुक जाता है और जो काम हम करना चाहते हैं लोगों को खुराक पहुंचाना लोगों को हर तरह की मदद देना वो सब काम मिटाना और मिटाना यही क्या हमारा पेशा बन गया है और हो सकता है वो तो होना नहीं चाहिए ईश्वर की महर है तो सबके सब कलकत्ता के, सब के जितने आदमी है उन्होंने नहीं किया लेकिन मान लिया की एक वक्त सरकार कलकत्ता में सबके सब कहें सब कि कर नहीं हम तो उनको जाने नहीं देंगे तो मैं कहूंगा कि तो वो सबके सब करें तो भी वो वेश्याना चीज़ है, वेश्याना चीज़ जब सब करें तब कोई शराबत की चीज़ बन जाती है ऐसा कहा इसलिए मुझको ऐसा लगता है कि ऐसी सब चीज़ें बनती हैं वो चीज़ तो रुक जाना चाहिए और लोगों को समझ लेना चाहिए कि अभी हुकूमत हमारी है हुकूमत के पास से कोई ईमानदार नहीं मिलती है तो उसके जो कानून के मुताबिक लेना है उतना लेना चाहिए अगर न करें तो हमारा काम रुक जाता है दूसरा आज भी मैं चला तो गया था हमारे लोगों को मिलने के लिए ये ये, ये हरिजन निवास में इसलिए पांच मिनट से देर से आया क्योंकि ट्रेन ट्रेन का मोटर पहुंची तो तीन मिनट रही थी तो मुझको मुंह हाथ के लिए जाना था उसी इतनी देर हो गई और उसमें जो हुआ फर्स्ट कल हुआ आज हुआ वो तुम्हें तो बता नहीं सकता क्योंकि पंद्रह मिनट से आगे तो बढ़ना नहीं और पंद्रह मिनट तो हो गई है तो ईश्वर की कृपा होगी तो कल बता दूंगा हो